श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव गोपाल की माँ का पूर्व वृत्तांत अघोरमणि का द्वितीय बार श्री राम देव का दर्शन ब्राह्मणी को इस प्रकार का कोई झंझट नहीं था इसलिए प्रथम दर्शन के थोड़े ही दिन बाद एक दिन जप करते समय श्री रामकृष्ण देव के निकट जाने की इच्छा उदित होते ही दो तीन पैसे का संदेश एक प्रकार की बंगाली मिठाई खरीद वे दक्षिणेश्वर उपस्थित हुईं उन्हें देखते ही श्री राम कृष्ण देव कह उठे तुम आई हो मेरे लिए क्या लाई हो दो गोपाल की माँ कहा करती है यह सुनकर मेरे तो एकदम होश ही उड़ गए जिनको कितने ही लोग कितने प्रकार की अच्छी वस्तुएं लाकर खिलाया करते हैं उन्हें मैं कैसे वह साधारण सी मिठाई निकाल कर दूँ और यह भी कैसी विचित्र बात है कि मेरे आते ही वे खाने को मांग रहे हैं भय तथा संकोचवश कुछ कहे बिना उन्होंने वह मिठाई निकालकर उन्हें दे दी अत्यंत आनंदपूर्वक खाते हुए श्री राम देव बोले पैसा खर्च कर तुम संदेश क्यों लाती हो नारियल के लड्डू बनाकर रख लिया करो आते समय दो एक लेते आना अथवा तुम स्वयं जो बनाती हो घिया का सूखा साग आलू बैंगन तथा बड़ी देकर सहजन की फली का साग आदि ही लेते आना तुम्हारे हाथ की बनी रसोई खाने की मेरी बड़ी इच्छा होती है गोपाल की माँ कहा करती है धर्म कर्म की बातें तो दूर रहे। इस तरह केवल खाने की ही बातें होने लगी मैंने सोचा कि साधु दर्शन के लिए मैं आई सिर्फ खाने की ही बात सिर्फ खाने की ही बात मैं तो गरीब हूँ मेरे लिए इस प्रकार खिलाना कैसे संभव हो सकता है जाने दो आगे फिर कभी नहीं आऊँगी किंतु लौटते समय जो ही मैंने दक्षिणेश्वर की चौखट से आगे पैर रखा तत्काल ही पीछे से मानो वे मुझे खींचने लगे किसी तरह आगे बढ़ना मेरे लिए संभव नहीं हुआ अपने मन को बहुत कुछ समझाती बुझाती हुई बलपूर्वक अपने पैरों को खींचकर, तब कहीं मैं कामारहाटी लौटी इसके दो चार दिन बाद ही पुनः कामार की ब्राह्मणी अपने हाथों में सूखा साग ले तीन मील पैदल चढ़ श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ उपस्थित हुई श्री राम कृष्ण देव भी उनके आते ही पहले की तरह उसे मांग कर खाने के पश्चात बोले आह कितना उत्तम स्वाद है, मानो अमृत है मानो अमृत है, और यह कहकर वे आनंद मनाने लगे उस आनंद को देखकर गोपाल की मां की आंखें डबडबा उठी उन्होंने सोचा कि वे तो गरीब है इसीलिए श्री रामकृष्ण देव उनके इस सामान्य वस्तु की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं इस तरह दो चार महीने तक दक्षिणेश्वर में उनका अधिकाधिक आना जाना होता रहा जिस दिन वे जो कुछ बनाती थी रुचकर प्रतीत होते ही श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ आते समय वे उस वस्तु को अपने साथ ले आया करती थी श्री रामकृष्ण देव भी अत्यंत आनंद पूर्वक उसे ग्रहण करते थे और कभी कभी किसी सामान्य वस्तु को ही जैसे सुस्नी का शाख जल में उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का शाक कलमी का शाक डंठल युक्त एक प्रकार का शाक इत्यादि लाने के लिए वे अनुरोध किया करते थे केवल यह लाओ वह लाओ और मुझे यह खाने की इच्छा है इन बातों से घबरा कर गोपाल की माँ कभी कभी यह सोचा करती थी कि गोपाल तुम्हें पुकार कर मुझे यह फल मिला तुमने ऐसे साधु के समीप मुझे लाया जो हमेशा खाने को ही मांगता है अब आगे मैं नहीं आऊंगी, किंतु वह कैसा ज़बरदस्त आकर्षण था दूर पहुंचते ही पुनः किस दिन किस समय उनसे मिला जाए मन में यही चिंतन होने लगता था